नमस्कार बोलती कहानियां कार्यक्रम में आपका स्वागत है आज प्रस्तुत है राधेश्याम भारती की लघु कथा मुआवजा अनुराग शर्मा की आवाज में गांव में आंधी और ओलावृष्टि के कारण नष्ट हुई फसल के बदले मुआवजा राशि बांटने एक अधिकारी आया बारी बारी से किसान आ रहे थे और अपनी मुआवजा राशि लेते जा रहे थे जब सारी राशि बंट चुकी तो रामधन खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर कहने लगा साहब जी हमें भी कुछ मुआवजा दे दीजिए क्या तुम्हारी फसल भी नष्ट हुई है नहीं साहब जी हमारे पास तो जमीन ही नहीं है तो तुम्हें मुआवजा किस बात का अधिकारी ने सहजभाव से पूछा जी किसान की फसल होती थी हम गरीब उसे काटते थे और साल भर भूखे पेट का इलाज हो जाता था अब फसल तबाह हो गई तो बताइए हम क्या काटेंगे और काटेंगे नहीं तो खाएंगे क्या तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा जाओ अपने घर इस बार अधिकारी कुछ क्रोधित स्वर में बोला रामधन माथा पकड़े वहीं बैठ गया